जैसे ही वो आदमी जाकर प्राइवेट रूम के गेट के पास खड़ा हुआ तुरंत ही अंदर से गाने की आवाज आनी बंद हो गई उस आदमी ने काफी अच्छा सा सूट पहने हुआ था उसकी लंबाई भी करीब छह फीट थी और देखने में अपने काम और जिम्मेदारियों के प्रति काफी ईमानदार सा लग रहा था उसने वहां पहुंचते ही प्राइवेट रूम का दरवाजा ब्लॉक कर दिया था उन लोगों से अकेले ही भिड़ने के लिए तैयार था लेकिन वो भी ग्रुप में थे तो वो हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर एक साथ खड़े हो गए विक्रांत दूर से ही उन्हें देख रहा था फिर जैसे ही उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया विक्रांत भी जाकर उस आदमी के बगल में खड़ा हो गया और बोला ब्रो, तुम तुम बैठ जाओ, आराम से बैठकर पाव भाजी खाओ विक्रांत को देखकर उस आदमी को लगा कि शायद वो भी उनके साथ है उसने विक्रांत की तरफ देख चिल्लाते हुए कहा हो तो तुम भी इन लोगों के साथ हो आ जाओ तुम भी आ जाओ वहा मौजूद लोग विक्रांत को हैरानी से देखने लगे क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा विक्रांत ने अपना आईडी कार्ड निकालते हुए कहा मैं एजेंट हूँ मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच अच्छा तो मैं भी पुलिस ही हूँ कार्ड दिखाते हुए कहा तुम मुझसे यहाँ से हटने के लिए क्यों कह रहे हो फिर? मेरी भी कुछ जिम्मेदारी होती है उन दोनों की बातें सुन सामने खड़े घुंडो ने हाथ में पकड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को नीचे रख दिया पुलिस का नाम सुनते ही उनके पसीने छूटने लगे और उन्होंने अब अपना प्लान चेंज कर दिया विक्रांत का दिमाग घूम गया ये क्या है यार इतने दिन बाद तो कहीं वर्दी का रौप दिखाने का मौका मिला है और बीच में ये भी आके खड़ा हो गया विक्रांत ने फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा अच्छा कोई बात नहीं तुम बैठो मैं देखता हूं इन लोगों को इतना कहते हुए विक्रांत ने अपनी शर्ट की बाहें मोड़नी शुरू कर दी मानो अभी कुछ पल में ही वो उन सभी की हड्डियां तोड़ के रख देगा क्यों ऐसे क्यों तुम बैठो मैं देखता हूं ना ऐसे कैसे में बैठा रह सकता हूँ मैं भी पुलिस हूँ और वैसे भी पहले मैं खड़ा हुआ था तो ये मेरा काम है अभी तुम आराम करो उस आदमी ने कहा अच्छा तो तुम्हें भी अपनी ड्यूटी निभानी है सही है सभी को कमजोर के लिए खड़ा होना अच्छा लगता है चलो फिर हम ऐसा करते हैं रॉक पेपर सीजर कर लेते हैं जो जीतेगा वही इस केस को देखेगा विक्रांत ने अपनी भुजाओं पर हाथ फेरते हुए कहा क्या तुम पागल बागल हो क्या सच में तुम पुलिस डिपार्टमेंट से ही हो ना बच्चों का खेल नहीं खेलना मुझे रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करोगे अब तुम अगर सच में तुम्हारे अंदर दम है तो फिर आ जाओ एक एक हाथ पंजा लड़ा लेते जो जीतेगा वो ही इस केस को सॉल्व करेगा क्या बोलते हो दूसरे पुलिस वाले ने कहा वहां मौजूद अन्य लोग दो पुलिस वालों को आपस में ड्यूटी डिसाइड करने को लेकर लड़ते हुए देख रहे थे अब तक उन गुंडों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहां रुककर इनका डिसीजन सुने या फिर यहां से निकले अभी विक्रांत और दूसरे पुलिस ऑफिसर के बीच बहस चल ही रही थी कि उस ग्रुप के लोगों ने धीरे से वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया ग्रुप में जो एक लड़की थी उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर रेस्टोरेंट के मालिक के हाथ में रखते हुए कहा चेंज रख लो उन्हें वहां से यूं भागते हुए देखकर विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा एक मिनट रुक जाओ तुम लोग थोड़ी देर आराम से बैठकर गालो ना हमारा अभी डिसाइड हो जाएगा बस पांच मिनट रुक जाओ लेकिन वो विक्रांत की बातें सुने बगैर वहां से भागने लगे विक्रांत उन्हें रोक पाता इससे पहले ही वो पूरा ग्रुप वहां से गायब हो गया विक्रांत का मूड खराब हो गया आज उसे अपनी वर्दी का रौब झाड़ने का इतना अच्छा मौका मिला था लेकिन उस दूसरे पुलिस वाले की वजह से सारा प्लान से कुछ पैसे निकाले और रेस्टोरेंट के मालिक के हाथ में रख दिए मालिक ने उसे रोकते हुए कहा अरे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है कोई बात नहीं लेकिन वो पुलिस वाला बिना कुछ सुने ही वहां से बाहर निकल गया उसके जाते ही वहाँ मौजूद लोगों ने तालियां बजाते हुए उसे एप्रिशिएट भी किया लेकिन विक्रांत उसे लात से मारना चाहता था विक्रांत मन मन उसे गालियां देता हुआ चुपचाप बैठ गया भले ही वहां मौजूद लोगों ने उस दूसरे पुलिस वाले के काम और हिम्मत को सराहाया हो लेकिन जिया ने विक्रांत की हिम्मत की काफी तारीफ की उसके बाद विक्रांत और जिया काफी देर तक वहां रेस्टोरेंट में बैठे बातचीत करते रहे उन दोनों के बीच उस दिन ऊंट वाले इंसिडेंट की भी काफी चर्चा हुई विक्रांत ने अपनी कहानी बताते हुए जिया को खूब हंसाया वहां से निकलने के बाद जिया तुरंत ही चली गई विक्रांत भी जाकर अपनी पुलिस कार में बैठ गया गाड़ी में बैठते ही उसने तुरंत राघव को फोन करके जिया के बॉयफ्रेंड आर्यन के बारे में पता लगाने को कहा जब से विक्रांत ने हाथ काटने वाले केस में राघव की मदद ली थी उसके बाद जब उसे प्रमोशन मिला तब से राघव विक्रांत की काफी इज्जत करने लगा था वो विक्रांत के काम में अब कोई आनाकानी नहीं करता था उसे अच्छे से पता था कि अगर वो विक्रांत की बात नहीं मानेगा तो फिर अपने दोस्त जतिन की ही तरह डिपार्टमेंट में सड़ता रहेगा इसलिए जैसे ही विक्रांत ने उससे आर्यन के बारे में पता करने के लिए कहा उसने तुरंत ही उसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन नोट कर ली उसने विक्रांत से शाम तक इंतजार करने के लिए कहा विक्रांत भी राघव के इतने फास्ट रिस्पॉन्स से बहुत खुश हुआ उसने राघव को काम हो जाने के बाद पूल खेलने का न्यौता भी दे डाला लेकिन पुल के नाम पर राघव को विक्रांत का उग्र रूप याद आ गया तो उसने तुरंत ही बात बदलते हुए कहा अरे पूल क्या खेलेंगे डिनर कर लेंगे साथ में राघव की बात सुन विक्रांत को हंसी आ गई उसने भी हंसते हुए कहा चलो ठीक है डिनर ही कर लेंगे लेकिन मुझे इस लड़के की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तब मिल जाएगा सब मिल जाएगा चिंता मत करो शाम चार बजे तक सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा राघव ने विक्रांत से कहा इसके बाद विक्रांत ने फोन रख दिया राघव किसी को भी खोजने में काफी एक्सपर्ट था उसके लिए आरियन के बारे में पता लगाना बाएं हाथ का खेल था क्योंकि इस वक्त विक्रांत 10 साल पुराने मर्डर केस पर काम कर रहा था इस वजह से उसे ऑफिस में रिपोर्ट करना बहुत जरूरी नहीं था अभी तक उसे केस में कोई इंपॉर्टेंट लिंक भी नहीं मिला था जिससे समझ में आए कि क्या करना चाहिए वो तो विक्रांत पुलिस कार में ही बैठे बैठे सोच रहा था कि आखिर किस तरह से इस केस को सोल्व किया जाए उसने अपने नए फोन पर ही केस के बारे में डिटेल स्टडी करनी शुरू की मारे गए आदमी का नाम रमेश सावरकर था मर्डर आज से दस साल पहले हुआ था उस वक्त उसके घर के आसपास ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी नहीं थे रमेश का मर्डर रात के आठ बजे के करीब हुआ था जहां रमेश का घर था वो इलाका काफी सुनसान था घर से थोड़ी ही दूरी पर हाईवे भी था ऐसे में कोई भी गली में घुसकर उसका मर्डर करके वहां से आसानी से भाग सकता था रमेश के घर से थोड़ी दूरी पर एक खम्बे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसके फुटेज में कातिल का एविडेंस मिला था लेकिन उसमें भी सिर्फ उसकी परछाई ही दिखाई पड़ी थी कातिल की पहचान नहीं हो सकी थी दूसरी चीज कातिल ने रमेश को बहुत ही बेरहमी से मारा था रमेश को मारने के बाद उसके एक दो नहीं बल्कि उसके शरीर के कुल चालीस टुकड़े किए थे उसके घर के भीतर खून की नदियां बह रही थी और शरीर के कटे हुए टुकड़े भी इधर उधर फेंके हुए थे दूसरी चीज कातिल ने घर के भीतर की दीवार पर लिखा हुआ था आंख के बदले आंख और उसने ये शब्द रमेश का मर्डर करने के बाद उसी के खून से लिखा था केस पढ़ने के बाद विक्रांत का सिर चकरा गया वो काफी देर तक केस को समझने की कोशिश कर रहा था उसे एक चीज तो समझ में आ गई थी कि कुछ भी हो यह मर्डर पैसे के लेन को लेकर नहीं किया गया है क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो रमेश को कभी मारता नहीं क्योंकि तो मरने के बाद तो उसके पैसे मिलने का कोई चांस ही नहीं था दूसरी चीज मर्डर को बदले की नीयत से भी नहीं किया गया था क्योंकि तो अगर ऐसा कुछ होता तो कातिल ने दीवार पर इसके बारे में जरूर कुछ न कुछ लिखा होता लेकिन अगर ये पैसे और बदला लेने का केस नहीं है तो आखिर क्या हो सकता है विक्रांत का सोच अगर ये मर्डर पैसे और बदला लेने का नहीं है तो फिर इसके बदले क्या हो सकता है ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को